श्री माँ शारदा देवी वधु श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय राम मुखोपाध्याय का घर शहर में था इस नाते श्री रामकृष्ण वहां आया जाया करते थे श्री माँ का ननिहाल भी उसी ग्राम में था इसके अतिरिक्त वहां के उत्सवों कीर्तनों आदि में सम्मिलित होने के लिए जयराम बाटी तथा आसपास के गाँव के लोग वहां जाया करते थे ऐसे ही एक बार हृदय के घर में गाने के आयोजन पर एक मजे की घटना हुई जिसका उल्लेख श्री रामकृष्ण पोथी में पाया जाता है छोटी बालिका शारदा गाने की मजलिस में एक महिला की गोद में बैठी हुई थी ये समाप्त हो जाने पर उसी स्त्री ने विनोद में शारदा से पूछा इस जगह बहुत से लोग इकट्ठे हैं इनमें से किसके साथ तू विवाह करना चाहती है शारदा ने तुरंत दोनों हाथ उठाकर समीप ही बैठे हुए श्री रामकृष्ण की ओर दिखा दिया जिस दिन माँ इस प्रकार स्वयं वरा हुई उस दिन उन्हें सांसारिक दृष्टि से विवाह शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं था किंतु जिस दैव प्रेरणा से उन्होंने अपने पति को हाथ फैला बतला दिया उसी दैव विधान से उनके सत्य संकल्प मन की अभिलाषा कुछ वर्षों में ही पूर्ण हुई श्री ने उस समय पांचवें वर्ष को पार कर छठे वर्ष में पैर रखे थे उधर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण की देह और मन के सहारे युग धर्म प्रवर्तन के निमित्त साधना की प्रबल झंझा चल रही थी उसे न समझ पाने के कारण अज्ञ व्यक्ति यह अनुमान लगाने लगे कि उनका मन ढावाडोल हो गया है और वे वायु रोग से ग्रस्त हो गए हैं इन लोगों की बातें अतिरंजित हो उनकी माता चंद्रामणि के कानों तक पहुंची। माँ चंद्रामी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार के वियोग से अत्यंत दुखित थी ही अब कनिष्ठ पुत्र की ऐसी अवस्था का वृतांत पा उनकी मानसिक व्यथा का पारावार न रहा उन्होंने श्री रामकृष्ण को तुरंत अपने पास बुला लिया और उन्हें अच्छा करने के लिए स्वजनों तथा मित्रों के परामर्श से औषधि प्रयोग शांति पाठ झाड़ फूंक इत्यादि कराने लगी पर इन प्रचलित उपायों से कोई लाभ न हुआ इधर साधना की तीव्रता से श्री जगदम्बा से अधिकाधिक दर्शन पाने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण का मन क्रमशः साधारण भूमि पर आने लगा था और उनका आचरण भी सामान्य होने लगा था इससे जननी को कुछ ढाढ़ अवश्य हुआ पर दुश्चिंताओं से पूर्ण मुक्ति नहीं मिली अन्य लोगों की तरह वे भी इस सिद्धांत पर पहुंची कि सांसारिक उदासीनता के कारण श्री रामकृष्ण का मन फिर बिगड़ सकता है अतः मझले पुत्र रामेश्वर से सलाह करके वे इस वैराग्यमय हृदय को विवाह बंधन से बांधने के लिए छिप कन्या की खोज करने लगी किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल हुए अंत में जब श्री रामकृष्ण को सारा वृत्तांत मालूम पड़ा तो विरक्ति के स्थान पर बालक सुलभ आनंद और उत्साह प्रकट करते हुए उन्होंने कहा जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर जाकर देखो वहाँ मेरे लिए कन्या चिन्हित करके रखी हुई है इस सार्थक संकेत के अनुसार से कन्या के निर्वाचन में और विलम्ब नहीं हुआ विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो गया मई अठारह के प्रारंभ में रामेश्वर अपने कनिष्ठ भाई श्री रामकृष्ण को ले जयराम भाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर उपस्थित हुए शुभ लग्न में शारदा मणि देवी के साथ श्री रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ विवाह में वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को 300 रुपये मिले श्री रामकृष्ण ने उस समय चौबीसवें वर्ष में, में पदार्पण किया था विवाह के समय के संबंध में श्रीमा कहा करती थी खजूर पकने के दिनों में मेरा विवाह हुआ महीने की याद नहीं है दस दिन के भीतर जब मैं कामार पुकुर गई तब मैंने वहाँ खजूर चुने थे कांमार पुकुर के जमींदार धर्मदास लाहहा ने आकर कहा इस लड़की से विवाह हुआ है सूर्य के पिता अर्थात ईश्वर मुखोपाध्याय अपनी गोद में मुझे कामार पुकुर ले गए थे विवाह के दूसरे दिन तीसरे पहर बराती वर वधु को लेकर कामार पुकुर गए उनके ग्राम पहुँचने पर चंद्रामणि देवी ने पुत्र और वधु का यथारीति वरण किया कौटुंबिक आचार निभाने के बाद विवाह विवाहोत्सव समाप्त हुआ तभी माता चंद्रा देवी को एक दारुण चिंता ने घेर लिया विवाह के दिन सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए लाहा बाबू के यहाँ से कई आभूषण लाकर वधू को सजाना पड़ा था विवाहोत्सव के पश्चात कठोर हो इस कन्या स्थानियाँ अबोध भालिका की देह से आभूषणों को कैसे उतारेंगी चंद्रामणि इसी सोच में अत्यंत दुखित हो गई बुद्धिमान श्री रामकृष्ण ने माता की मानसिक उलझन को तुरंत समझ लिया और उन्हें ढाढ़ बंधाया कि इसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है नववधू के सोते समय वे ही आभूषणों को निकाल लेंगे तदनुसार ही कार्य हुआ श्री रामकृष्ण ने इतनी कुशलता से आभूषणों को निकाला कि वधू शारदा को पता तक न लगा परंतु प्रातःकाल सैया त्याग के पश्चात जब उसने अपने देह आभूषणहीन देखी तब हाथ बांह गर्दन को दिखाते हुए बोली हमारे जो गहने यहाँ यहाँ थे वे कहाँ गए बालिका की ऐसी बात सुन चंद्रामी देवी ने आँखों में आंसू भर उसे अपनी गोद में उठा लिया और दिलासा देते हुए कहा बेटी गदाई अर्थात श्री रामकृष्ण तुम्हें इनसे भी अच्छे अच्छे आभूषण देगा इससे बालिका तो शांत हो गई लेकिन उसी दिन जब उसके चाचा ने कामार पुकुर आ अपनी आँखों की पुतली भतीजी को आभूषणहीन देखा तब वे क्रोध से उसे गोद में उठाकर जयराम बाटी चले गए इस बार श्री रामकृष्ण दो वर्ष से अधिक समय तक दक्षिणेश्वर में रहे विवाह के लगभग दो वर्ष पश्चात सम्मत 1918 सौ विक्रम हेमंत ॠतु में वे अपनी ससुराल गए उस समय की बात का स्मरण करके श्रीमा ने कहा था मेरे सात वर्ष की उम्र में ठाकुर जयराम भाटी आए थे विवाह के पश्चात गौना होता है ना, तब उन्होंने मुझसे कहा यदि तुमसे कोई पूछे कि तुमने वर्ष तुम पूछे कि कितने वर्ष में तुम्हारा विवाह हुआ तो पाँच वर्ष बतलाना साथ नहीं कहीं गौने को ही माँ विवाह न समझ ले इसलिए श्री रामकृष्ण ने उनसे यह बात कही होगी श्री माँ को यह भी स्मरण होता था कि उस समय श्री रामकृष्ण के साथ आए हुए उनके भांजे हृदय ने कुछ कमल इकट्ठे कर छोटी सी मामी को ढूंढ निकाला और उनके नितांत संकुचित होने पर भी उन कमलों से उनके चरणों की पूजा की थी शारदा यद्यपि उस समय बालिका ही थी तथापि उसने बिना किसी के सिखाए श्री राम के चरणों को धोया और पंखा झला इससे बहुत से लोग हंस पड़े जयराम भाटी से श्री राम शारदा को लेकर कामार पुकर गए इसके थोड़े ही दिन पश्चात वे दक्षिणेश्वर लौटकर फिर साधना की अतल गहराइयों में डूब गए इधर शारदा भी जयराम भाटी लौट आई और पहले की भांति स्नेहमयी माता के संरक्षण में ग्राम सौंदर्य के बीच अपने ढंग से वर्धित होने लगे इसके पश्चात तेरह चौदह वर्ष की अवस्था में श्रीमा माँ दो बार कांवार पुकुर गई श्री कृष्ण उस समय दक्षिणेश्वर में साधना में निमग्न थे ससुराल में श्रीमा के जेठ जेठानी और अन्य संबंधी थे उनके साथ तब दक्षिणेश्वर में गंगा तट पर निवास करती थी कामार पुकुर से पहली बार जयराम भाटी लौटकर श्रीमा श्री माँ महीने रही इसके बाद फिर ससुराल जाकर डेढ़ महीने रही इस बार नैहर में आकर वे चार महीने तक रही इसी के पश्चात सन अठारह में श्री कृष्ण भैरवी ब्राह्मणी और हृदय को लेकर अपने ग्राम पधारे और श्रीमा को वहाँ लिवा लाए इस बार श्रीमा माँ वहाँ लगभग सात महीने रही सात महीने गांव में रहने के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट श्री कृष्ण कामार पुकुर की सारी बातें भूलकर साधना में निमग्न हो गए लेकिन कठिन साधनाओं के अंत में स्वास्थ्य गिर जाने के कारण चिकित्सकों के परामर्श से उनकी सन 1880 तक कई वर्ष बरसात में कामारपुकुर जाकर चातुर्मास व्यतीत करना पड़ा उस समय श्री भी वहां उपस्थित हो जाती इस सुदीर्घ काल में श्री कितनी बार ससुराल गई और वहां कौन कौन सी घटनाएं घटी उसकी जानकारी का अब कोई उपाय नहीं है फिर भी श्री आदि की स्मृति के आधार पर जो दो चार घटनाएँ संरक्षित हैं उनके अधिकांश का समय बतलाना असंभव है अतएव शिवाय सम्भाव्य स्थलों के कहीं और वह चेष्टा न कर हम कुछ घटनाओं का उल्लेख करेंगे और फिर भैरव ब्राह्मणी के प्रसंग पर आ जाएंगे। तेरह वर्ष की उम्र में जब श्री माँ कामार पुकुर में थी उस समय की एक अलौकिक घटना श्री के श्रीमुख से भक्तों ने इस प्रकार सुनी थी पिछवाड़े की सड़क से कुछ मकानों को पार कर बड़े हलदार पुकुर में स्नान करने जाने में उन्हें डर लगता था अतएव खिड़की के रास्ते बाहर आकर वे सोचने लगी मैं नई बहू हूँ अकेली कैसे स्नान करने जाऊँ इतने में उन्होंने देखा कि कहीं से आठ बालिकाएं आ गईं श्रीमा भी तुरंत उनके साथ चल पड़ी चार बालिकाएं उनके आगे और चार उनके पीछे इस प्रकार सीमा को लिए हुए वे हलदार पुकुर पहुँची सीमा ने स्नान किया उन लड़कियों ने भी स्नान किया फिर वे उसी प्रकार श्री के घर तक आई माँ तब तक वहाँ थी तब तक प्रतिदिन इसी भांति जब तक वहाँ थी तब तक प्रतिदिन इसी भांति होता रहा उनके मन में प्राय प्रश्न उठा करता ये बालिकाएँ कौन हैं जो स्नान के समय नृत्य आ जाती हैं परंतु उन्हें न तो कुछ मालूम पड़ा और न उन्होंने उन बालिकाओं से ही कुछ पूछा जयराम भाटी के जीवन में दरिद्रता और सैकड़ों कामों के बीच भी हम शिक्षा प्राप्ति के प्रति श्री का आग्रह देख चुके हैं हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि समृद्ध एवं उच्च वर्ण के परिवार भी उस समय किताबी शिक्षा के प्रति उतने आकृष्ट नहीं थे अतएव श्री की इस चेष्टा में उनके अदम्य स्पृह देख हमें सचमुच आश्चर्य होता है हम इस बात को जानकर और भी मुग्ध हो जाते हैं कि ससुराल के प्रतिकूल वातावरण में भी वह स्पृह मिटने के बजाय बढ़ ही गई थी सीमा ने कहा था कामार में लक्ष्मी और मैं वर्ण परिचय थोड़ा थोड़ा पढ़ा करती भांजे ने अर्थात हृदय ने मुझसे किताब छीन ली और कहा स्त्रियों को लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए आखिर क्या वे उपन्यास और नाटक पढ़ेंगी लक्ष्मी ने अपनी किताब नहीं छोड़ी क्योंकि वह घर की लड़की थी मैंने चुपके से एक आने में दूसरी पुस्तक खरीद मंगवाई लक्ष्मी पाठशाला जाकर पढ़ाती और घर आकर मुझे पढ़ा दिया करती थी इस प्रसंग में श्रीमान के ही कथनानुसार हम जान सकते हैं कि उनका यह विद्योत्साहबाद में भी बना हुआ था उन्होंने कहा है मेरा भली भांति लिखना पढ़ना दक्षिणेश्वर में हुआ ठाकुर अर्थात श्री रामकृष्ण उस समय इलाज के लिए कलकत्ता श्याम पुकुर में थे मैं बिल्कुल अकेली थी भव मुखर्जी की एक लड़की स्नान करने आया करती वह कभी कभी काफ़ी देर तक मेरे पास रहती वही नित्य मुझे पाठ पढ़ा जाती और उसे सुन लेती थी मंदिर से जो शाक भाजी मेरे लिए आती उसमें से मैं उसे बहुत सा देती इस विद्या विद्याभ्यास के फलस्वरूप भी रामायण पढ़ लेती थी परंतु विशेष लिख नहीं सकती थी यहां तक कि आखिरी उम्र में हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती थी श्री की प्रत्येक बात से ससुराल के सभी लोगों के प्रति आंतरिक श्रद्धा भक्ति एवं स्नेह का परिचय मिलता था वे अपने ससुर के संबंध में गर्वपूर्वक कहा करती मेरे ससुर बड़े तेजस्वी और निष्ठावान ब्राह्मण थे वे अपरिग्रहशील थे घर पर दी जाने वाली वस्तुओं के लिए भी उनकी मनाही थी पर मेरी सास को यदि कोई कुछ छिपा कर दे देता तो वे उसे रांध कर इष्ट देवता रघुवीर को भोग लगाती और सबको प्रसाद रूप में बांट देती यह बात मालूम होने पर ससुर जी अत्यंत क्रुद्ध होते उनमें भक्ति बहुत थी शीतलता माता शीतला माता उनके साँस साँस घूमती रात के आखिरी भाग में नींद से उठकर फूल तोड़ने जाना उनका नित्य का काम था एक दिन वे गांव के ज़मींदार लाहा के बगीचे में गए थे एक नौ वर्ष की लड़की ने आकर उनसे कहा बाबूजी इधर आओ इस ओर की डाल में खूब फूल है अच्छा मैं इसे झुका देती हूँ तुम उन्हें तोड़ो उन्होंने पूछा इस समय यहाँ तुम कौन हो बेटी लड़की ने उत्तर दिया अजय मैं हूँ मैं इसी हलदार के घर की हूँ वे ऐसे थे तभी तो भगवान ने उनके घर में जन्म लिया श्रीमां स्नेहमयी पुत्री की भांति अपनी सास की सेवा किया करती और इसी सेवा के सुयोग में वे ससुराल का इतिहास तथा उनकी दुख सुख की बातें सुना करती इसी प्रकार एक दिन उनकी पीठ में तेल की मालिश करते हुए जिस अपूर्व धर्मनिष्ठा की बात माने सुनी थी आगे चलकर उसका उल्लेख करते हुए किसी भक्त से उन्होंने हंसी में कहा था ऐसे आचारी वंश में जन्म लेकर भी करता जी अर्थात श्री रामकृष्ण स्वयं केवट के पुजारी बने कामारपुकुर में रहते समय सीमा ने तैरना गाना पकाना आदि अच्छी तरह सीख लिया था ग्राम बालिकाओं को ये कलाएं कोई सिखाता नहीं इन्हें देख सुनकर ही सीखना पड़ता है उन दिनों बाउलों और भिखारियों के मुख से अनेक तथ्यपूर्ण सुंदर गीत सुने जाते थे तथा पौराणिक अभिनयों द्वारा सबको धार्मिक उपदेश आदि प्राप्त होते थे श्री की बाल्य शिक्षा बहुधा उसी तरह हुई थी फिर जयराम भाटी और कामार पुकर के दैनमय जीवन ने उन्हें कामों में व्यस्त कर उन्हें बहुत कुछ सिखाया था उस शिक्षा की परिपूर्णता श्री रामकृष्ण के, राम के चरणों के नीचे बैठकर कर साधित हुई थी श्री जब कामार पुकर आई तब श्री रामकृष्ण उन्हें अनेक भाती की शिक्षा देते में प्रवृत्त हुए उन्हीं का मुँह ताकने वाली किशोरी का हृदय श्री रामकृष्ण ने प्रेम से जीतकर उसमें अपने अनुभव की समस्त ज्ञान राशि प्रवाहित कर दी एक और जैसे उन्होंने अपने त्याग में जीवन का ज्वलंत आदर्श श्री के सम्मुख रखा और उन्हें उच्च आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए उपयोगी चरित्र गठन की शिक्षा दी वैसे ही दूसरे ओर गृहस्थी के नित्य कर्म देव द्विज अतिथि सेवा गुरजनों पर श्रद्धा छोटों के प्रति स्नेह परिवार की सेवा में आत्मसमर्पण आदि अनेक विषयों पर उनको उपदेश दिया सदा देशकाल और परिस्थिति का विचार करके चलना इस नीति को सामने रखते हुए लोगों से बर्ताव करना परिवार के प्रत्येक प्राणी की रुचि स्वभाव और प्रयोजन के अनुसार उसे आदान प्रदान करना नाव या गाड़ी में जाते समय सामान के बारे में सतर्क रहना यहाँ तक कि दीपक की बत्ती किस प्रकार काढ़ी जाए इत्यादि कोई भी बात उस अपूर्व शिक्षा से छूट नहीं पाई इस कामगंधहीन स्वार्थरहित आनंदपूर्ण उपदेश से सरल पूतचरित्र चरित्र, धर्मप्राण, पतिव्रता ग्राम्य बालिका कितनी आनंदित हुई थी इसका उल्लेख उसने बाद में कुछ स्त्री भक्तों से इस प्रकार किया था ऐसा लगता था मानो हृदय में आनंद का पूर्ण घट स्थापित कर दिया गया है उस समय से मैं सर्वदा यही अनुभव किया करती थी स्थिर दिव्य उल्लास से हृदय कितना भरा रहता था उसका उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। को किस तरह उच्च की शिक्षा देते थे उसका एक चित्र उनकी भतीजी लक्ष्मी देवी की उक्ति से मिलता है जो एक बार उन्होंने किसी सन्यासी से कही थी ठाकुर सदैव श्री से संसार की अनित्यता और कष्टों का वर्णन कर उन्हें समझाते कि वैराग्य और भगवत भक्ति ही सार है ये कहते सियार और कुत्तों की तरह कुछ बच्चों को पैदा करने से क्या होगा श्रीमा की के की जननी के अनेक संतानें हुई थीं उनमें से कई चल भी बसी श्री ने अपने उन छोटे भाई बहनों को गोद में खिलाया था उनकी मृत्यु से उन्होंने मां बाप के कष्टों को देखा था स्वयं भी बहुत दुखी हुई थी उन सबका उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण कहते थे तुम्हें भी इसका अनुभव हुआ है और तुमने देखा है कि कितना कष्ट और पीड़ा होती है फिर क्यों यह बखेरा उन सब के न होने पर तुम ठकुरानी हो और ठकुरानी ही बनी रहोगी माताजी सदैव कार्य में व्यस्त रहती कामार पुकुर में गृहस्थी के सारे कार्य अपने हाथों करती एक दिन प्रातः प्रातःकाल माँ घर लीप रही थी श्री रामकृष्ण बाहर दतवन कर रहे थे और बीच बीच में अनेक विनोदयुक्त बातें कहकर सबको हंसा रहे थे मां को लक्ष्य कर उन्होंने कहा लड़के के अन्नप्राशन के समय कबर में जिस गर्दनी को पहनकर नाश्ती गाती रहोगी लड़के के मर जाने पर उसी को जमीन पर पटक कर रोना पड़ेगा लज्जाशीला मां सब चुपचाप सुन रही थी परंतु जब ठाकुर बार बार लड़के के मरने की बात करते गए तब अंत में मां ने धीरे से कहा क्या सबके सब मर जाएंगे श्री माँ के मुख से ये शब्द निकल ही गए थे कि ठाकुर ने ज़ोर जोर, जोर से कहा अरे गोखुरे साहब की पूछ पर पाँव पड़ गया अरे मैं तो सोचता था कि सीधी साधी औरत है कुछ जानती नहीं पर भीतर सब कुछ है कैसी कह रही है क्या सब के सब मर जाएंगे माँ तेजी से निकल गई